बोट पर चलते हुए विक्रांत के गाइड ने उसे बताया कि सर जहां तक मुझे पता है यहां इस ऑकलैंड पर कोई भी मार्शल आर्ट या ताइकवाण्डो का स्टूडियो नहीं है नहीं है विक्रांत आवाक हो गया वो हैरत भरी नजरों से गाइड की तरफ देखने लगा विक्रांत जितना नैना के बारे में जानता है और जितना उसको नैना के इंटरेस्ट के बारे में पता है उसके अकॉर्डिंग नैना के किसी टाइकवांडो स्टूडियो में ही मिलने का चांस सबसे ज्यादा है ऐसे में अब जब भी उसे ये पता लगा कि यहाँ पर तो कोई मार्शल आर्ट स्टूडियो ही नहीं है तो फिर वो बहुत निराश हो उठा वैसे आप लोगों ने यहाँ पर आने के पहले क्या यहाँ के बारे में कुछ पढ़ा है मतलब कुछ जानकारी है, है कि नहीं आप लोगों को इस शहर के बारे में ये भी काफी प्रोफेशनल गाइड था ऐसे में विक्रांत और स्वाति को इस शहर के बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी देने का प्रयास किया क्या आपको पता है कि इस टापू पर पहले क्या हुआ करता था हाँ मैं जानती हूँ स्वाति तुरंत बोल पड़ी मैंने यहाँ आने से पहले यहाँ के बारे में थोड़ी स्टडी की थी पहले यहाँ के मूल निवासियों की यहाँ पर कॉलोनी हुआ करती थी 19वीं शताब्दी में यहाँ पर कोई वॉर भी हुआ था बाद में इस आइलैंड पर एक ख़ास तरीके की मधुमक्खियों का छत्ता बहुत ज़्यादा मात्रा में बनना शुरू हो गया फिर यहाँ के लोकल लोगों ने शहद की खेती करना शुरू कर दिया आज भी इस ऑकलैंड पर खास प्रजाति की मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं और इन मधुमक्खियों को मनुका टीवी ने मुस्कुराते हुए स्वाति की बात को खत्म किया एक्चुअली आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ठीक तो है लेकिन ये सिर्फ इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन है एक्चुअली नाइनटीज के टाइम से यहाँ की गवर्नमेंट ने टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए काफी काम किया था इसी के तहत इन लोगों ने यहाँ की हिस्ट्री के बारे में काफी सारी चीजें इंटरनेट पर डाली थी अब जो इंटरनेट पर है वही बाहर लोगों को पता चलता है लेकिन असल सच्चाई कुछ और ही है एवी ने आंखें थोड़ी बड़ी करते हुए कहा दरअसल ये जो मनु बी वाली इन्फॉर्मेशन है वो फेक है मनुका बी और भी बहुत सी जगहों पर पाई जाती है स्पेशली सिर्फ यहीं पर नहीं लेकिन क्या है कि यहाँ की गवर्नमेंट टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ अपना बिजनेस भी बढ़ाना चाहती है इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ मार्केटिंग एजेंसी की मदद से ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि मनुका बी सिर्फ यहीं पर पाई जाती है ताकि टूरिस्ट को हनी और मधुमक्खी के छत्ते बेचे जा सके ये सब बताते हुए ये भी काफी उत्साहित हो रहा था मानो वो खुद को यह सीक्रेट बात बताने से रोक ही सौ साल पहले लैंडिंग शहर में न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी जेल मौजूद है यहाँ पर रखा जाता था तब न्यूजीलैंड के जितने खूनखार अपराधी हुआ करते थे उन्हें यहाँ पर बंदी बनाकर रखा जाता था अब वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था इस आईलैंड की लोकेशन काफी यूनिक है और यहाँ पर जिन कैदियों को रखा जाता था उनमें से आज तक किसी के भागने की खबर नहीं आई है क्योंकि कोई यहाँ से भाग ही नहीं सकता था भाग के जाते भी तो किधर वाह ये सारी बातें जानकर स्वाति काफी एक्साइटेड हो रही थी मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इतने सुंदर ऑकलैंड को कैदियों को रखने के लिए बनाया गया था लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही अगर गवर्नमेंट ने इस आईलैंड को प्रिजनर आईलैंड के तौर पर प्रचारित किया होता तो फिर ये ज्यादा पॉपुलर होता नहीं जैसे सैन फ्रांसिस्को में द रॉक है वो कितना पॉपुलर है ना हाँ वो तो सही है लेकिन मुस्कुराते हुए कहा लैंडिंग आइलैंड में सिर्फ प्रिजनरी नहीं था बल्कि यहाँ पर एक कब्रिस्तान भी था यहाँ जेल में जो कैदी थे उनमें से ना जाने कितनों को मार के दफन कर दिया गया था उस वक्त यहाँ के स्थानीय लोग इसे मौत का आईलैंड कहते थे इस वजह से गवर्नमेंट ने ये जेल वाली कहानी बाहर नहीं आने दी थी मौत का आईलैंड Oh स्वाति ने अपनी टेढ़ी करते हुए कहा यह नाम सुनने में कितना अजीब सा लग रहा है ना बट स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है मुझे तो अब वहां जाने में भी डर लग रहा है, मतलब है। विक्रांत को यह कहानी सुनकर ऐसा ही फील हो रहा था चूंकि उसे लैंडिंग आईलैंड पर अपने विशेष काम के चलते जाना था ऐसे में अब उसके मन में इस आईलैंड के बारे में जानकर थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था चिंता मत कीजिए एवी ने तुरंत ही कहा अब ऐसा कुछ नहीं है चीजें बदल चुकी हैं, ये सब इतिहास की बात है और अब ना तो यहाँ पर वो पुराना वाला जेल है और ना ही अब यहाँ पर कोई कब्रिस्तान रह गया है और अब तो आइलैंड पर सिक्योरिटी भी बहुत जबरदस्त रहती है परिंदा भी पर नहीं मार सकता बहुत सेफ्टी रहती है यहाँ पर अब फिर उसने आगे कहा बल्कि इस समय तो यहाँ पर तकरीबन तीन से भी ज्यादा लोकल लोग और तकरीबन बीस टूरिस्ट आए हुए होंगे और ज्यादातर लोगों को तो इस डार्क हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है टूरिस्ट्स यहाँ पर ड्राइविंग सी एडवेंचर और बीच का मजा लेते हैं बस किसी को ना तो इतिहास के बारे में ज्यादा पता है और ना ही कोई इसके बारे में जानकर डरता है आप लोग खुद देखना वहाँ लोग कितनी मस्ती करते हैं मिस्टर ए बी अब अपने गाइड वाले रंग में पूरी तरह आ चुके थे वो बिना रुके और बिना थके लगातार इस शहर की खूबियां बताने में लगे हुए थे और हाँ इस आइलैंड पर शूटिंग रेंज भी है न्यूजीलैंड में गन पॉलिसी नहीं है ना तो आप आराम से यहाँ पर शूटिंग के आनंद ले सकते हैं खूब बंदूकें चलाइए यहाँ आपको कोई रोकने वाला नहीं है इसके बाद भी मिस्टर एवी ने विक्रांत और स्वाति को बहुत कुछ बताया लेकिन उन दोनों ने एवी की बातों पर ज्यादा गौर नहीं किया विक्रांत और स्वाति यहाँ पर नैना को तलाश करने के लिए आए थे ऐसे में कोई एडवेंचर और फन एक्टिविटी करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी जब ये बोट लैंडिंग पोर्ट पर पहुंची तब तक रात के नौ बज चुके थे विक्रांत ने पहले से ही लैंडिंग आइलैंड पर स्थित पोलेंटी होटल में रूम बुक करा रखा था पोलेंटी होटल लैंडिंग आइलैंड के सबसे बड़े सुर लग्जीरियस होटल में से एक था होटल की तरफ से पैसेंजर्स को पिक करने के लिए लैंडिंग पोर्ट पर बस लगी रहती थी चूंकि रात हो चुकी थी अब और कोई टूरिस्ट भी नहीं आने वाला था और विक्रांत जिस बोट से यहां पर पहुंचा था वो यहाँ आने वाली रात की आखिरी बोट थी ऐसे में यहाँ से होटल जाने वाले सिर्फ दो ही पैसेंजर थे विक्रांत के साथ स्वाति और उसका गाइड ये तीनों लोग होटल की बस में सवार हो गए उन तीनों के अलावा बस में होटल स्टाफ के कुछ लोग मौजूद थे इन सब को बस सीधे होटल पहुंच गयी होटल पहुंचने के बाद एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी दरअसल विक्रांत जब इंडिया में था तभी उसने इस होटल में अपने लिए रूम बुक करवा दिया था तब विक्रांत ने अकेले के लिए सारी बुकिंग की हुई थी लेकिन बाद में स्वाति भी उसके साथ आ गई विक्रांत ने ऑकलैंड एयरपोर्ट पर उतरते ही अपने गाइड को होटल में बात करके एक्स्ट्रा रूम बुक करवाने के लिए, के लिए कह दिया था फोन पर तो होटल वाले इस बात के लिए मान गए थे लेकिन यहां पहुंचने पर होटल के मैनेजर ने बताया कि उनके पास कोई भी एक्स्ट्रा रूम खाली नहीं है उन्होंने बताया कि कोई यूरोपियन टूरिस्ट का ग्रुप था जो आज होटल से चेकआउट करने वाला था लेकिन किसी कारण से उन लोगों का आज का जाना कैंसिल हो गया इस वजह से अब होटल में कोई भी एक्स्ट्रा रूम नहीं है विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ी अभी यहाँ पहुंचे नहीं कि प्रॉब्लम शुरू हो गई विक्रांत अच्छे से समझ रहा था कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज के दिन के लिए उसे पानी शब्द के तौर पर मिला हुआ था। अब इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस समस्या का हल वो, वो स्वाति के साथ गैर जिम्मेदारा हरकत करते हुए उसे यूँ अकेला भटकने के लिए भी नहीं छोड़ सकता था और दूसरी तरफ वो स्वाति के साथ रूम भी नहीं शेयर करना चाहता था क्यूँकी विक्रांत को अपने हारमोन पर खुद भरोसा नहीं था सर अब मैंने आपकी हर बात मानने का प्रॉमिस किया है तो प्लीज़ अब यह मत कह देना कि तुम जाकर अपने रहने का ठिकाना ढूंढो प्लीज़ वरना मैं अबला नारी आधी रात को पराय मुल्क में कहाँ जाऊँगी स्वाति ने ड्रामा करना शुरू कर दिया चुप रहो विक्रांत से उसे घूरते हुए कहा और फिर वो ए वी यानी कि अरविंद की तरफ देख बोल पड़ा तुम कहाँ रुकोगे रात को मैं अरे सर मैं इतने महंगे होटल में नहीं रुकूंगा सर यही रहूंगा आपके आस ही सुबह ब्रेकफास्ट के बाद आप कॉल कर देना मैं आ जाऊँगा ए तुरंत जवाब दिया अरे मैं पूछ रहा हूँ तुम रात में कहा रुकोगे विक्रांत ने अपनी बहुत टेडी करते हुए कहा सर एक्चुअली क्या है कि हम लोगों को ट्रैवल एजेंसी की तरफ से रहने और खाने का चार्ज दिया जाता है लेकिन सर नॉर्मल होटल का चार्ज मिलता है तो मैं यहीं कहीं किसी होटल में रुक जाऊंगा खाना भी यहीं कहीं किसी रेस्टोरेंट में खा लूंगा फिर सुबह आपको मिल जाऊंगा अरे यार किस होटल में रुक रहे हो कितनी दूर है यहाँ से विक्रांत ने खींचते हुए कहा इधर मेरा दोस्त रहता है मैं उसके पास रुक जाऊंगा तो मेरा होटल और खाने का पैसा बच जाएगा एवी ने अब थोड़ा हुए कहा, सर यहाँ न्यूजीलैंड में, में अनमेरिड कपल भी होटल में रूम शेयर कर सकते हैं यहाँ पुलिस कुछ नहीं कहती अबे मादर विक्रांत गाली बकने जा रहा था लेकिन किसी तरह से उसने अपनी जुबान पर कंट्रोल करते हुए कहा अबे भाई अब इंडिया में भी अनमेरिड कपल होटल में एक रूम शेयर कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती समझा अरे हाँ हाँ सर विक्रांत का रिएक्शन देख कर एवं थोड़ा डर गया वो अपने सबसे महंगे क्लाइंट को भला नाराज कैसे कर सकता था अच्छा सर आप लोग देख लीजिए कैसे रुकना है आप लोग चाहें तो होटल के रिसेप्शन से बात कर सकते हैं। अभी मैं चलता हूँ सुबह ब्रेकफास्ट के बाद मिलता हूँ गुड नाइट सर इतना कहकर एवी फटाफट यहाँ ऐसी गायब हो गया उसके जाने के बाद स्वाति ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर चलेना हम दोनों एक रूम में रह लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूं आप बेड पर सो जाना और मैं सोफे पर या नीचे फर्श पर ही सो जाऊंगी कोई दिक्कत नहीं है विक्रांत जोर की अंगड़ाई लेता हुआ नींद से उठ चुका था रात को उसे बहुत अच्छी नींद आई थी उसकी दिन भर की थकान खत्म हो चुकी थी अभी वो अंगड़ाई लेकर घूमा ही था कि अचानक से उसका हाथ बिस्तर के भीतर रखे किसी सॉफ्ट चीज से टकरा गया पहले तो विक्रांत को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या चीज़ है लेकिन फिर तुरंत उसने बेड से बाहर देखना उसने स्वाति को ढूंढना शुरू कर दिया लेकिन स्वाति कहीं नजर नहीं आ रही थी फिर विक्रांत ने अपना ब्लैकेट को उठाकर देखा तो वहां पर विक्रांत के ठीक बगल में स्वाति लेटी हुई थी विक्रांत ने अपना पजामा चेक किया ओ थैंक गॉड पजामा सही सलामत है विक्रांत ने राहत की सांस ली फिर उसने स्वाति के कपड़े भी चेक किए उसके भी कपड़े सही सलामत थे विक्रांत ने तुरंत ही स्वाति को झकझोरते हुए कहा स्वाति स्वाति तुम यहां कैसे आई सुन दो मुझे प्लीज स्वाति ने ब्लैंकेट खींच अपना चेहरा ढकते हुए कहा ओए उठो उठो मैंने तुमसे कहा था ना कि सोफे पर सोना है तो तुम यहां कैसे आ गई तुम्हारी इतनी हिम्मत विक्रांत ने स्वाति को फटकारते हुए कहा तुम तुम्हें लड़की होकर भी शर्म नहीं आती हिम्मत तो देखो यार कुछ भी हो मैं हूं तो मर्द ही ना अगर कुछ हो गया तो अब जाकर स्वाति ने करवट बदलकर विक्रांत की तरफ देखना शुरू किया कुछ पल तक विक्रांत को देखने के बाद फिर से लेट गए और फिर उसने लापरवाही से भरे लफ्जों में बोलते हुए कहा ओह इतना क्यों परेशान हो रहे हो आप मुझे लड़की की तरह मत देखो ना फिर कुछ नहीं होगा तुम मुझसे ऐसी बातें करोगी गजब हो तुम विक्रांत ने गुस्से में आकर स्वाति को तरेरते हुए कहा